शास्त्रीय रागों पर आधारित कुछ जानकारिया और कुछ गीतों के इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का कबूल करें संज्ञा का नमस्कार श्रोताओं मल्हार अंग के रागों की श्रृंखला में पिछले दो अंकों में आपने मेघ मल्हार और मिया मल्हार रागों की स्वर वर्षा का आनंद प्राप्त किया इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं

राग गौ मल्हार पावस ऋतु का ये एक ऐसा राग है

जिसके गायन वादन से सावन मास की प्रकृति का सजीव चित्रण तो किया ही जा सकता है साथ ही ऐसे परिवेश में उपजने वाली मानवीय संवेदनाओं की सार्थक अभिव्यक्ति भी इस राग के माध्यम से की जाती है सावन मास में आकाश पर कभी अचानक मेघ छा जाते हैं

तो कभी आकाश में रहित हो जाता है ऐसे परिवेश में राग के स्वर समूह उल्लास प्रसन्नता शांति और मिलन की लालसा का भाव जागृत करते हैं मिलन की आतुरता को उत्प्रेरित करने में ये राग समर्थ होता है

श पर बादल छा जाने पर राग में उपस्थित मल्हार की और आकाश मेघ रहित हो जाने की स्थिति में राग में निहित सारंग अंग की अनुकूल अनुभूति कराने लगता है अर्थात राग में दोनों प्रवृतियाँ मौजूद रहती हैं। राग गौड़ मल्हार में गौड़ और मल्हार अंग का अत्यंत आकर्षक मेल होता है

फिल्मों में राग गौड़ मल्हार का प्रयोग बहुत कम किया गया है। रोशन और वसंत पार्श्व गायक मुकेश ने उन्नीस सौ इक्यावन में फिल्म मल्हार का निर्माण किया था और इस फिल्म में संगीतकार रोशन थे फिल्म के शीर्षक संगीत के रूप में रोशन ने राग गौड़ मल्हार की परंपरागत बंदिश का चुनाव किया

लता मंगेशकर ने फिल्म में शामिल इस बंदिश को स्वर दिया था अच्छे संगीत के बावजूद फिल्म मल्हार व्यावसायिक रूप से असफल रही और गीत भी अनसुने रह गए

संपूर्ण जाति के इस राग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है अन्य सभी स्वर शुद्ध होते हैं इस राग में गंधार स्वर का अत्यंत विशिष्ट प्रयोग किया जाता है राग गौड़ मल्हार को कुछ गायक वादक वातक के अंतर्गत तो कुछ इसे काफी थाट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित रामाश्रय झा इस राग को बिलावल थाट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं

रोशन साहब की फिल्म मल्हार का जो गीत हमने अभी आपको था, वो तो गया। लेकिन लगभग एक दशक बाद उन्होंने उसी गीत को कुछ फेर बदल के साथ राग गौड़ मल्हार में ही प्रस्तुत किया फिल्म बरसात की रात के लिए और इस बार फिल्म और उनका संगीत दोनों सफल सिद्ध हुए

गौड़ मल्हार की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हुए संगीत शिक्षक और संगीत विषयक कई पुस्तकों के लेखक मिलन देवनाथ जी ने बताया है कि इस राग के आरोह में शुद्ध गांधार के साथ शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है जो गायक वादक कोमल गांधार का प्रयोग करते हैं वे इस राग को काफी थाट के अंतर्गत प्रयोग करते हैं श्री देवनाथ ने बताया कि इस राग में मध्यम प्रन्यास करना

और ऋषभ पंचम की संगतिया आवश्यक होती है ये प्रयोग मल्हार अंग का परिचायक होता है उन्होंने बताया कि गौड़ मल्हार में पंडित विद्याधर व्यास और विदुषी किशोरी यमोनकर ने कोमलनी ध नी सा यानी मिया मल्हार के जैसा मोहक परंपरागत प्रयोग किया है जो सुनने योग्य है

राग गौ मल्हार के गायन वादन ऐसी जैसा भाव उपस्थित होता है ठीक वैसा ही भाव 1968 में प्रदर्शित फिल्म आशीर्वाद के गीत झिरझ ब सावनी अखिया में उपस्थित है जीर जीर बरसे सामर्या धर्या, सामर्या धर्या। इस फिल्म के संगीतकार बसंत देसाई थे

यह आश्चर्य का विषय रहा है कि वर्षा कालीन रागो पर आधारित फिल्मी गीतों में सर्वाधिक संख्या बसंत देसाई के संगीत बद्ध किए गीतों की है वो एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने संगीत की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया सातवा दशक फिल्म संगीत के परिवर्तन का दौर था इस दशक के अंतिम वर्षों में बसंत देसाई द्वारा संगीत दो फिल्मे राम जो उन्नीस में आई थी और आशीर्वाद जो उन्नीस में प्रदर्शित हुई थी

इन दोनों फिल्मों में बसंत देसाई ने बदलते दौर के बावजूद ना तो शास्त्रीय और लोक संगीत का आधार छोड़ा और ना वर्षा ऋतु के रागों के प्रति अपने मोह का त्याग कर पाए अब हम आपको फिल्म आशीर्वाद का राग गौड़ मल्हार पर आधारित गीत सुनवा रहे हैं गीतकार गजार के शब्द कहरवा ताल में निबद्ध है और इस गीत को लता मंगेशकर ने स्वर दिया है आइए सुनते है श्रावण मास का यथार्थ चित्र उकेरने वाला ये गीत

फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और संगीतकार वसंत देसाई ने इस गीत के फिल्मांकन में अनूठा प्रयोग किया था फिल्म के प्रसंग के अनुसार नायिका सुमिता सान्याल बाहर हो रही बरसात में नायक संजीव कुमार की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो इस गीत को रिकॉर्ड पर सुनना आरंभ करती हैं। हर बीच बीच में कुछ पंक्तियाँ स्वयं भी गाती है रिकॉर्ड का पूरा गीत तो लता मंगेशकर की आवाज में है ही

नायिका द्वारा दोहराई गई पंक्तियाँ भी उन्हीं की आवाज़ में हैं जिसे मूल गीत के साथ जोड़ा गया है

गौड़ मल्हार पर आधारित अगला गीत उन्नीस में प्रदर्शित फिल्म हमदर्द से हम आपको सुनवा रहे हैं गीत में चार अंतरे हैं

जिन्हें संगीतकार अनिल विश्वास ने चार अलग अलग रागों में निबद्ध किया था इस फिल्मर इसके गीतों के बारे में फिल्म संगीत के प्रख्यात शोधकर्ता पंकज राग ने अपनी पुस्तक धुनों की यात्रा में लिखा है उन्नीस की फिल्म हमदर्द तो शास्त्रीय संगीत आधारित कंपोजिशन के लिए हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अमर हो चुकी है स्वयं अनिल विश्वास के ही प्रोडक्शन जिसकी निर्मात्री

आशा लता विश्वास थी कि बैनर तले बनी इस फिल्म में रितु आये ऋतु जाये सखीरी जो मन्ना डे और लता मंगेशकर की गायी हुई एक बेहतरीन रागमाला थी जिसमें खयाल अंग का प्रयोग किया गया था और गौड़ सारंग गौड़ मल्हार जोगिया और बहार पर आधारित लाजवाब टुकड़े थे कंपोजिशन और गायकी के इतने सुंदर उदाहरण फिल्म संगीत में कम ही मिलते है

संगीतकार अनिल विश्वास ने इस राग माला गीत के लिए मन्ना डे और लता मंगेशकर को चुना था अनिल विश्वास मन्ना डे की प्रतिभा से बहुत अच्छी तरह परिचित थे उन्होंने इस गीत के चारों अंतरों को अलग अलग रागों में खयाल खयालंगीत बद्ध किया था गीत का दूसरा अंतरा राग गौड़ मल्हार में निबद्ध किया गया था जिसके बोल है बरखा ऋतु बैरी हमार प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा की बूंदे भूमि की तपिश को शांत करने का प्रयत्न करती है तब विरही मन

और भी व्याकुल हो जाता है गीत के इस भाग के शब्द भी परिवेश के अनुकूल रचे गए हैं तो चलिए सुनते हैं गीत का दूसरा अंतरा जो राग गौड़ मल्हार पर आधारित है

सातू नदिया बलखात तुभे हामा सब सारी तुभे हामा ते दर्शन को जियारत से पखियन से दिशानु भरते पीर तेरे तन ओ जिया

sab ko bol de main ne ne ne karu apne dil mein ne ne sant biniya aur ek sapna badal pa do mai dinam aa mere sar pe til pe di sama

बड़ मल्हार आरोप आधारित जानकारी और उससे जुड़ी हुई गीतों का आज का क्रम करते हैं हम यहीं समाप्त नमस्कार